क्योंकि तुम धोखा नहीं दे सकते धन की देवी को तुमने पीछे लौट के देख रहे हो तो तुम धोखा अपने को ही दे रहे हो अगर तुम श्रेष्ठ होना चाहो लोगों में इसलिए पीछे खड़े हो जाओ तो तुम कभी भी लाह्य को ना समझ पाओगे हां अगर तुम पीछे खड़े हो जाओ तो तुम श्रेष्ठ हो जाओगे वो बाई प्रोडक्ट वो परिणाम है वो जो पीछे हो जाता है उसको लोग सिरखों पर उठा लेते हैं इसलिए नहीं कि उसकी चाहे थी बल्कि इसलिए कि जो पीछे हो जाता है वो श्रेष्ठ हो जाता है उसे श्रे श्रेष्ठ होने की चाह नहीं है पीछे हो जाने में श्रेष्ठ हो जाना छिपा है श्रेष्ठ होने की चाह तो निकृष्ट मन की चाह है श्रेष्ठ होने की चाह तो हीनता की चाह है उसने सब हीनता छोड़ दी उसने हीनता इस तरह छोड़ दी कि अब वो सबके पीछे खड़ा हो सकता अपनी महागरिमा में अब वो अपनी गरिमा को अपने भीतर संभाले हुए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 लेने वाला आतुर हो तभी दी जा सकती लेने वाला प्यासा हो तभी और पूछा गया कि आप तीन बार फिर उत्तर क्यों देते उतने का लेने वाला कितना ही तैयार हो फिर सोया हुआ है एक बार न सुन पाए शायद दोबारा सुन ले दोबारा ना सुन पाए तो शायद तीसरी बार सुन ले जीसस ने अपने शिष्यों से कहा कि कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे तो सात बार क्षमा कर देना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 सात बार तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा भरोसा नहीं है एक ईसाई फकीर के संबंध में कहानी है कि एक आदमी आया उसने उसके गाल पर चांटा मारा तो उसने दूसरा गाल सामने कर दिया जैसा कि जीसस का उपदेश है कि जो तुम्हारे बाएं गाल पर छाटा मारे दायां उसके सामने कर देना वो आदमी भी दुष्ट था उसने भी जीसस की किताब पढ़ी थी उसने कहा कि तुम हमको ना धोखा दे सको उसने दाएं गाल पर भी एक छाटा जैसे उसने दाएं गांध पर चांटा मारा वो फकीर झपटा और उस आदमी की छाती पे सवार हो गया उसने कहा ये तुम क्या करते हो जीसस को मानने वाले हो कि और ये तुम क्या कर रहे हो उसने कहा कि जीसस ने कहा कि जब बाएं पर कोई मारे दाया कर देना अब दाएं पे जब कोई मारे उसके आगे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और दाएं के आगे कुछ है भी नहीं अब हम स्वतंत्र हैं जीसस का वचन कर दिया निपटा दिया अब तुम हमसे मुकाबला करो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 लोगों के बीच उनका अगुआ होने के लिए किसी को उनके पीछे पीछे चलना चाहिए ध्यान रखना यह से परिणाम की बात कर रहा है चाहे की बात नहीं कर रहा है अगर तुम पीछे पीछे चलोगे तो तुम अचानक पाओगे कि तुम अगुआ हो गए हो यह परिणाम है पीछे चलने का इसके लिए तुम्हारी चाहे की कोई भी जरूरत नहीं तुम्हारी चाह आई कि लाओसे का सिद्धांत काम न करेगा क्योंकि तुम फिर पीछे चल ही नहीं रहे तुम चल तो रहे हो आगे ही लाओस्य का उपयोग साधन की तरह नहीं किया जा सकता किसी ज्ञानी का उपयोग साधन की तरह नहीं किया जा सकता ज्ञानी साध्य वो साधन नहीं और लोग उनका साधन की तरह उपयोग करते साधन की तरह उपयोग करते हैं बस इसलिए चूक जाते और फिर उनको जीवन अनुभव होता है कि नहीं ये बातें तो सही सिद्ध नहीं होती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 बेटा बेटे के ऊपर है तो बोझ है और बेटा कोशिश करेगा कब इस बोझ को उतार कर रख दे और सारी जिंदगी में हर आदमी की कोशिश है कि कैसे ऊपर हो जाए और इसलिए तुम सभी पे बोझ बन जाते हो पत्थर की तरह लटक जाते हो गर्दनों में और हर एक चाहता है कि तुमसे छुटकारा कैसे हो लाहौल से कह रहा है संत भी ऊपर होते लेकिन उनके होने की कला बड़ी अनूठी है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 वो तुम्हारे अहंकार को तो चोट देता ही नहीं उससे तुम्हारा कोई संघर्ष ही नहीं अचानक उसकी विनम्रता तुम्हें छूने लगती है, उसके पास एक विनम्रता का वातावरण होता है एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होता है अहंकारी आदमी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि अहंकारी तुम फौरन समझ जाते हो कि अहंकारी उसकी चाल में उसके उठने बैठने में हर तरफ अकड़ है हर तरफ वो दिखला रहा है कि मैं कुछ हूं समझे जानते हो मैं कौन हूं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 उन्होंने कहा कि जब अहंकारी चलता है तो उसकी ध्वनि अलग होती उसके पैर में भी चोट होती वो पैर की आवाज से भी कहता है मैं आता हूं राह करो और जब विनम्र आदमी आता है तो उसके पैरों में वो चोट नहीं होती उसके पैरों में माधुर्य आ जाता है उसके पैर ऐसे आते हैं कि किसी को बाधा ना पड़ जाए किसी के सुर संगीत में कोई व्यवधान न आ जाए मेरे चलने से भी किसी को कोई अड़चन न हो जाए वो ऐसे आता है जैसे छाया आती रंझाई ने खुद एक गीत लिखा है कि जब कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे वृक्ष की छाया सीढ़ियों को बुहारती है लेकिन धूल उड़ती नहीं वृक्ष की छाया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 और इसी तरह तो तुमने हजार तरह के दुश्मन अपने आसपास पास इकट्ठे कर लिए और तुम्हारी पूरी चेष्टा यह है कि किसी के भी ऊपर बैठ जाएं छोटा सा बच्चा भी घर में पैदा होता है तो मां और बाप उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर देते छोटे से बच्चे को भी तुम छोड़ते नहीं उसकी भी सवारी करते हो और अगर बच्चे मां बाप के दुश्मन हो जाते हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं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 क्या तुम इतने हीन हो तुम अपने पति को भी निर्बोझ नहीं छोड़ पाते जितनी श्रेष्ठता होती है उतना ही आदमी दूसरे को निर्बोझ छोड़ देता है और जितनी हीनता होती उतना ही आदमी दूसरे की छाती पे सवार होता है क्यों क्योंकि जब तुम श्रेष्ठ होते हो लोग स्वयं ही तुम्हें सिर पे उठा लेते जब तुम निकृष्ट होते हो तभी तुम्हें खुद सीढ़ी लगा के लोगों के सिर पर चढ़ना पड़ता है क्योंकि निकृष्ट को कौन सिर पे रखेगा इसलिए तो तुम्हारी राजनीति निकृष्ट लोगों का धंधा हो जाती है उसमें जो निम्नतम है समाज में वे संलग्न हो जाते हैं क्योंकि राजनीति सीढ़ी जिस पूरे मुल्क की छाती पर सिर पे चढ़ के बैठा जा सकता है अगर दुनिया की राजधानियां परमात्मा कुछ तरकीब करे और एकदम से विलीन हो जाए सिर्फ राजधानियां तो दुनिया में 90 प्रतिशत पाप एकदम विलीन हो जाएंगे दिल्ली लंदन वॉशिंगटन मॉस्को पेकिंग एकदम से समाप्त हो जाएं, क्योंकि वहां सब पागल सब तरह के हीन ग्रंथि से भरे लोग इकट्ठे हो गए राजधानियां घेर ली जानी चाहिए और उनको मानसिक अस्पतालों में बदल दिया जाना चाहिए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 राख हो गई सब लेकिन अकड़ बाकी अभी भी वो चलता है तो उसी अकड़ से फटे हैं कपड़े पुराने हैं कपड़े जराजीर्ण हो गए लेकिन वो अब भी अपने को सोच रहा है कि सम्राट है मरते समय उसने लिखा है कि मान लिया कि मैं अब सम्राट नहीं हूं लेकिन इसे तो कोई भी इंकार न करेगा कि मैं एक हारा हुआ सम्राट हूं हारा हुआ हूं हु, माना हूं तो सम्राट ही मगर हारे हुए सम्राट का क्या मतलब होता है आदमी जितना भीतर अभाव अनुभव करता है हिंता का हिंता का कीड़ा जितना भीतर काटता है उतने ही बाहर उपाय करता है कि कैसे उसे ढांक ले बाहर रोशनियां जलाता है ताकि भीतर का अंधेरा ना दिखाई पड़े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 ये दास्ता अंगीकार किए, है यह छोटा होना अपनी तरफ से स्वीकार किया है यह पीछे होना अपनी तरफ से साधा है अपने को ना कुछ बनाने में स्वेच्छा से चेष्टा की वह आगे आगे चलते हैं और लोग उनकी हानि नहीं चाहते जब तुम लोगों के आगे चलना चाहोगे तो लोग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 क्योंकि वहां कोई भी शत्रु हो सकता है कोई भी मित्र हो सकता है राजनीतिक के आसपास जो लोग होते हैं वो भी शत्रु हैं क्योंकि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिस सिंहासन पर हो वो हो जाएं तो कुछ शत्रु बाहर से चेष्टा करते हैं वहां से आने की और कुछ शत्रु घर के भीतर होते हैं और वहां से चेष्टा करते हैं राजनीतिक का मित्र कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि जो महत्वाकांक्षा तुम्हे ले आई है वही दूसरों को भी ले आई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 ऐसा हुआ कि एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ जो सम्राट था उसके वजीर ने कहा कि आप चलें नगर के बाहर स्वागत करें सम्राट नया नया था आकर से बरात उसने कहा कि क्यों मैं जाऊं आखिर बुद्ध एक भिखारी ही है और आना होगा तो खुद महल आ जाएंगे मेरी क्या जरूरत जाने की उस बूढ़े बजीर ने तुरंत इस्तीफा लिख दिया उसने कहा कि फिर मेरा इस्तीफा संभालें, क्योंकि इतने छोटे आदमी के नीचे काम करना फिर मुझे मुश्किल है तुम तो में बड़प्पन है ही नहीं सम्राट बोला बड़प्पन नहीं बड़प्पन की वजह से तो मैं जा नहीं रहा हूं उस बूढ़े बजीर ने कहा इसे हम बड़प्पन नहीं कहते बुद्ध कभी सम्राट थे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 और तुम्हें चलना होगा प्रणाम करने को और झुकना होगा चरणों में अन्यथा मेरा इस्तीफा संभालने एक अनूठा प्रयोग पूर्व में हुआ है और वो ये कि जो सबसे पीछे है उसके चरणों में वो झुके जो सबसे आगे है क्योंकि सबसे आगे तो अभी भी बचकाना है महत्वाकांक्षा की दौड़ है ज्वर है जो सबसे पीछे खड़ा है वो प्रौढ़ हो गया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 जो भीड़ देखने आई थी रामकृष्ण की पराजय को वो भी बड़ी बेचैन हो गई कि ये किस तरह का विवाद हो रहा है तो केशव चंद्र ने कहा आप मेरी सब बातों को हां कहते हैं तो आप पराजय स्वीकार करते हैं रामकृष्ण ने कहा मैंने कभी दावा ही कहां किया तुम्हें जीतने का तुम्हारी जैसी प्रतिभा को और मेरे जैसा गंवार जीत सकेगा असंभव मगर एक बात तुमसे कहता हूं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 जिसे विवाद से मिटाया नहीं जा सकता देखिए इस आस्था को कि कितने ही तूफान उठाए जाएं तर्क के आस्था का दिया मगाता भी नहीं उल्टे तूफान से भी जीवन ले लेता है तुमने देखा कभी कि छोटे दिए बुझ जाते हैं हवा के झोंके में लेकिन बड़ी आग लगी हो तो हवा घी का काम करती है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 बुझाने को तुम अगर तूफान लाओगे तो घी का काम होगा छोटे छोटे दिए विवास से हार जाते बड़ी आग विवास से बढ़ती छोटे छोटे दिए लड़ो तो हरा, हरा सकते हो उन्हें बड़ी आग से लड़ोगे तो जलोगे हारोगे लेकिन सौभाग्य कि अगर बड़ी आग के करीब पहुंच जाओ और हार जाओ संत के पास हार जाने से बड़ा और कोई सौभाग्य है भी नहीं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 सौभाग्य है कि संत के पास पहुंच जाओ क्यों कहता हूं सौभाग्य क्योंकि जो लोग बहुत चालाक है समझते हैं बहुत होशियार हैं वो संत के पास आते ही नहीं संत से बचने का वो ही एक उपाय है कि पास ही मताओ दूर दूर रहो सुनी बातों को समझो संत के संबंध में लोग क्या कह रहे हैं उन बातों को मान लो संत के सामने सीधे सीधे मत आओ तो ही बच सकते हो अगर सीधे आ गए तो मिटोगे। और इसलिए जो बहुत चालाक है अपनी मूर्ता में चालाक आंक वो सुनी बातों से जीते हैं वो पास आके देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते वो आंख में आँख डाल के देखने के लिए तैयार भी नहीं होते खतरा है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 और उसने कहा जल्दी करें और खतरे की घड़ी मुल्ला फांसी लगाने की कोशिश कर रहा मैं उसके साथ मुल्ला के घर तक गया राह में वो बार बार कहने लगी जल्दी चले ये आपकी चाल ठीक नहीं ये मामला संकट का है मैंने कहा तू तो घबरा मत जो आदमी कभी किसी चीज में सफल नहीं हुआ वो आत्महत्या में भी सफल होगा नहीं तो बिल्कुल बेफिक्रे पर उसको पसीना चूरा और हाथ पर कप रहे हैं वो बोली कि आत्महत्या बात और है, और चीज में सफल ना हुआ हो क्योंकि दूसरों का सवाल था तो अकेले आत्महत्या तो खुद ही करनी कोई बाधा भी देने वाला नहीं कमरा उसने बंद कर रखा है मैंने तू तो बिल्कुल फिक्र मत कर मैं उसे भली भांति जानता हूं वो सफल किसी चीज में हो ही नहीं सकता उसके घर पहुंचे देखा तो इंजाम उसने पूरा कर रखा था रस्सी बांध रखी थी छप्पर से एक स्तूल पर खड़ा था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 और फिर अपने को बचाना भी चाहते हैं कमर में रस्सी बांधते कहते हैं गर्दन में बांधते हैं तो बेचे नहीं होती बचाते भी हैं अपने को और बचा भी नहीं सकते हैं क्योंकि आमंत्रण सुन लिया गया है पुकार आ गई है बुलावा आ गया है और भीतर लग रहा है कि तैयार है कूंद लेना चाहिए छलांग लेनी चाहिए खड़े हैं गड्ढ के पास एक क्षण में घटना घट गट सकती है सिर्फ साहस चाहिए लेकिन पकड़े हैं किनारे को नाव में सवार हो गए और नाव की खूंटियां किनारे से बंधी उन्हें खोल नहीं रहे नाव में बैठे हैं पतवार चला रहे और खूंटियां किनारे से बंधी रस्सियां किनारे से बंधी नाव कहीं जा नहीं रही ऐसी दुविधा में तुम तो मत पड़ना या तो भाग खड़े होना लौट के पीछे देखने ही मत और या फिर छलांग ले लेना और फिर मत भय करना कि क्या होगा इन दो के बीच रहोगे तो न घर के न गांठ के न संसार के न सन्यास के न पदार्थ के न परमात्मा के तुम बड़ी उलझन में रहोगे वो किनारा छूट गया और दूसरा किनारा मिलता नहीं और मजदार में डूबने जैसी गति हो जाएगी संत के पास आना हो तो पूरे ना आना हो तो भी पूरे ना आना मध्य में बड़ा तनाव पैदा हो जाता बड़ा संताप पैदा होता है और कमर में रस्सियां बांध के फांसी नहीं लगती और बेचैनी तो होगी क्योंकि सारे अतीत को मार डालना है बेचैनी तो होगी क्योंकि सारी वासनाओं को जला डालना है बेचनी तो होगी क्योंकि अब तक की सारी महत्वाकांक्षा और पागलपन को आग में गिरा देना है राख कर देना है अहंकार को बेचैनी तो निश्चित है लेकिन उसी बेचैनी के बाद उसी अंधेरी रात के बाद सुबह का जन्म और जिन्हें सुबह देखनी उन्हें अंधेरी रात से गुजरने का साहस चाहिए आज इतने